तब देवताओं ने गवों से कहा हम तुम्हारा मुख वज्र के समान किए देते हैं तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दधीचि के शरीर को क्षण भर में विदीर्ण कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो देवताओं के आदेश से गौ ने वैसा ही किया उन्होंने दधीचि के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल ली और देवताओं को दे दी देवता उत्साह के साथ अपने लोक में चले गए और गौएं भी अपने स्थान को लौट गईं तदंतर बहुत देर के बाद दधीचि की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश ले फल और फूलों से पार्वती देवी की अर्चना और वंदना करके अग्नि पति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाती हुई आईं उस समय उनके गर्भ में बालक आ गया था आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा तब बड़े विस्मय में पड़कर अग्नि से पूछा मेरे पतिदेव कहां चले गए अग्नि ने जो कुछ हुआ था सब सुना दिया पति के मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वे दुख और उदवेग से पृथ्वी पर गिर पड़ीं उस समय अग्निदेव ने ही उन्हें धीरे-धीरे आश्वासन दिया प्रातिधेई बोली मैं देवताओं को शाप देने में समर्थ नहीं हूं अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी अब जीवन रखकर क्या होगा संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है अतः उसके लिए शोक नहीं होना चाहिए परंतु मनुष्यों में वे ही पूण के भागी होते हैं जो गौ ब्राह्मण और देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्म पारायण और शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं और ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का त्याग करते हैं वे ही धन्य हैं जिसने देह धारण किया है उसके प्राण एक न एक दिन अवश्य जाएंगे यह जानकर जो ब्राह्मण, गौव देवता तथा दिन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं वे ईश्वर हैं यो कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया और अपना पेठ चीरकर गर्भ के वालक को हाथ से निकाल दिया फिर गंगा पृथ्वी आशम तथा आशम के बनस्पतियों और अन आदि और को प्रणाम करके, मति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया उस समय वे बोली मेरे गर्भ का यह बालक पिता माता से हीन है इसके कोई सगोत्र बंधु भी नहीं हैं अतः संपूर्ण भूतगण औषधियां तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें जो लोग माता पिता से हीन बालक को अपने औरष पुत्र के समान देखते और उसी भाव से रक्षा करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं यूं कह कर दधीच की पत्नी ने बालक को पीपल के समीप रख दिया और स्वामी में चित्त लगाकर अग्नि को प्रणाम किया फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ ही चिता में प्रवेश किया और पति सहित दिव्य लोक को चली गईं उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे प्रातिथै और दधीच ने उनका अपने पुत्रों की भांति पालन किया था मृग पक्षी तथा वृक्ष सब रो-रोकर एक दूसरे से कहने लगे हम पिता दधीच और माता प्रातिथै के बिना जीवित नहीं रह सकते जो लोग स्वर्गवासी माता-पिता की संतानों पर निरंतर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं वे ही पुण्यात्मा और कृतार्त हैं दवीच और प्रातिधेय हमें जिस स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा करते थे वैसे सगे माता-पिता भी नहीं देखते हमें धिक्कार है हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित हो गए आज से हम सब लोगों का यही निश्चय होना चाहिए कि यह बालक ही हम लोगों के लिए दधीचि और प्रातिथेय है तथा यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है यूं कहकर वनस्पतियों और औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और ने वह लाकर को दे दिया अमृत से हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया था इसलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ बड़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के वृक्षों से अत्यंत विस्मित होकर कहा लोक में यह देखा जाता है कि मनुष्य से मनुष्य पक्षियों से पक्षी तथा वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होते हैं इसमें कहीं विषमता नहीं दिखाई देती परंतु मैं का पुत्र होकर हाथ पैर आदि से विशिष्ट जीव कैसे हो गया उनकी बात सुनकर वृक्षों ने क्रमशः उनके पिता दधीच की मृत्यु और प्रतिव्रता माता के अग्नि प्रवेश का सब समाचार कह सुनाया सुनते ही वे दुख से दाप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े उस समय वृक्षों ने धर्म और अर्थ युक्त वचन कहकर उन्हें सांत्वना दी आस्वस्थ होने पर उन्होंने औषधियों और वनस्पतियों से कहा जिन्होंने मेरे पिता की हत्या की है उनका मैं भी वध करूंगा अन्यथा जीवित नहीं रह सकता जो पिता के मित्र और शत्रु होते हैं उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करता है जो ऐसा करता है वही पुत्र है जो इसके विपरीत आचरण करता है वह पुत्र के रूप में शत्रु माना गया है तब वृक्षों ने कहा महाद्यते तुम्हारी माता ने परलोक में जाते समय यह उद्गार प्रकट किया था जो दूसरों के द्रोह में लगे रहते हैं जो अपने कल्याण की बातें भूल जाते हैं तथा जो भ्रांत चित्त होकर इधर-उधर भटकते हैं वे नरक के गड्ढे में गिरते हैं माता की कही हुई वह बात सुनकर पिपलाद कुपित होकर बोले जिसके अंतःकरण में अपमान की आग प्रज्वलित हो रही हो उसके सामने साधुता की बातें व्यर्थ हैं फिर उन्होंने भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा मुझे तो शत्रुओं का नाश करने के लिए कोई शक्ति दे दीजिए पिपलाद के इतना कहते ही भगवान शंकर के नेत्रों से भयंकर कृत्य प्रकट हुई उसकी आकृति बड़वा घोड़ी के समान थी संपूर्ण जीवों का विनाश करने के लिए उसने अपने गर्भ में भयंकर अग्नि छिपा रखी थी मृत्यु के लपलपाती हुई जीव के समान वह महा रौद्र रूपा भीषण कृत्या पिपलाद से बोली बताओ मुझे क्या करना है पिपलाद ने कहा देवता मेरे शत्रु हैं उन्हें खा जा फिर तो उस बड़वा के गर्भ से महाभयंकर अग्नि प्रकट हुई जो समस्त लोकों का प्रलय करने में समर्थ थे देवता उसे देखते ही थर्रा उठे और पिपलाद द्वारा आधारित पिपलेश नाम के प्रसिद्ध भगवान शिव की शरण में आए उन्होंने भयभीत होकर शिव जी की स्तुति करते हुए कहा शंभो आप हमारी रक्षा करें कृत्य और उससे प्रकट हुई आग हमें बड़ा कष्ट दे रही है सर्वेश्वर आप भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हैं शिव जो सब ओर से सताए हुए पीड़ित और शांत चित्त प्राणी हैं उन सब की आप ही शरण हैं जगन में आप पिपलाद को शांत कीजिए बहुत अच्छा कहकर जगदीश्वर शिव ने पिपलाद के पास आकर उससे कहा बेटा देवताओं का नाश कर दिया जाए तो भी तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आएंगे उन्होंने देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपने प्राण दिए हैं संसार में उनके समान दीन दुखियों का दयामय बंधु कौन होगा तुम्हारी पतिव्रता माता भी उन्हीं के साथ दिव्य लोक में चली गई यहां उनकी समता करने वाली कौन स्त्री है क्या लोपा मुद्रा और अरुंधति भी उनकी बराबरी कर सकती हैं जिनकी हड्डियों से संपूर्ण देवता सदा विजयी और सुखी बने रहते हैं वे तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली थे उन्होंने जिस उज्जवल शुयश राशि का उपार्जन किया है उसे तुम्हारी माता ने अपने दिव्य त्याग से अक्षय बना दिया है तुम उन्हीं के पुत्र हो उनसे बढ़कर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया तुम्हारे प्रताप और भय से आज देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं वे सोच नहीं पाते कि इस समय किस दिशा में भाग कर जाएं तुम उन्हें बचाओ अमरों की रक्षा करो आर्त प्राणियों की रक्षा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं है मनुष्य लोक में जब तक मनोहर यश फैला रहता है